का रंग हो गया ना गुण अब काशा रंग इसका कम हो जाए तो तो ये वस्तु तो बनी हुई है वस्तु छीण नहीं हुई गुण क्षीण हो गया ना गुण के क्षीण होने से क्या कहा जाता है कि ये वस्तु हो गया तो उसमें परमात्मा में कोई गुण नहीं है इसलिए गुणों के क्षीण होने से भी वह क्षीण नहीं, नहीं, नहीं, नहीं होता है ऐसा आया था अब देखना यह एनम एनम कर पूर्व मंत्र से कहे हुए वाला पूर्व मंत्र से कहे हुए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 और किसी प्रकार किसी को भी नहीं मारता है समझ गए तो आक्षेप कर दिया निषेध है तभी भाष्यकार ने क्या किया न कधन कंचित हंसी ये लगाया ना ना लगा दिया ना पहले ये कथम सा कम हंसी कम कर कम का क्या कम के लिए लिखा कथम कंचित लिखा न जोड़ दिया भाष्यकार ने क्यों तो आक्षेप कर थे आक्षेप का क्या थे निषेध और आगे न कधनचित कंचित गाती थी यहाँ भी न जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर आक्षेप अर्थ है आक्षेप से क्या लेना नहीं कर रहे हैं भगवान देगा दे वो निषेध अर्थ है जो श्लोक आया है न जायते न जायते का अर्थ है उत्पत्ति से रहित उत्पत्ति नहीं होती है उत्पत्ति भी एक विकार है ना तो उत्पत्ति रूप विकार से रहित और मृत्ये का क्या अर्थ है मृत्यु रूप विकार से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 अभिकारी होने में कहिए या कही है, अभिकारी तुम्हें निर्विकार तुम्हे है ये हेतु हो गए अब यहाँ पर ध्यान देना जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे तो हेतु ना जायते ना मरियते है ना ना जायते ना मियते हेतु है ना जायते का क्या अर्थ है उत्पत्ति रूप विकार से रहित न मियते का अर्थ है विनाश रूप विकार से रहित तो ये तो ध्यान देना तो ये हेतु कर्थ अभिकारी हो गया ना हेतु कर्थ विकार से रहित हो गया ए? तो उत्पत्ति ना जायते क्या है उत्पत्ति रूप विकार से रही, रही। और नियत अर्थ है विनाश रूप विकार से तो हेतु अर्थ क्या हो गया अभिकारी क्या हो गया अभिकारित लगाइए हेतु अर्थिक अविक्रियव से हेतु के अर्थ है निर्विकारत्व हेतु अर्थ क्या हुआ निर्विकारत्व कहिए या अभिकारित्व कहिए अविकारित्व है अभिकारित्व भी कह सकते एक मिनट निर्विकारित्व शब्द बोला ना हेतु के अर्थ है। निर्विकार बोलेंगे ना तो बोगरी समाज है निर्गता विकार है यश से क्या तो फिर निर्विकार का क्या अर्थ होगा विकार से रहित से ठीक है और अविकार का भी अर्थ हो जाएगा अविद्यमान विकारा यश से अविद्यमान भिकारा तो अविकार का भी अर्थ क्या हो गया निर्विकार और यदि ऐसा बोला एक बात सुनने आती है अविकार और निर्विकार शब्द एक अर्थों के बोधक हो गए ना अभिकार और निर्विकार दोनों का क्या अर्थ हुआ विकार से रहित अब यदि ऐसा शब्द बनाए विकारा अश्य अस्थ अस्थिति तो विकारी क्या तो बनेगा अभिकारी दिकारी। दिकारी। तो ध्यान देना जो अभिकार का वो है समास करने पर वही इन्हीं प्रत्यय करने पर अभिकारी का तो अभिकारी और अभिकार का यही अर्थ हो गया ना हो गया समझ गया बिकारा अस्य अस्थिति तो गजी कैसे हो गए और फिर न समाज करेंगे तो आत्मा कैसा हो जाएगा अभिकारी तब आत्मा को अभिकारी कहेंगे इन्हीं प्रत्येक किया ना मत पर और जब कहेंगे कि ऐसा की समाज करेंगे तो क्या शब्द बनेगा अभिकार, अभिकार। तो अविकार और अभिकारी का एक ही अर्थ हो गया निर्विकार और निर्विकारी का वो समझ लेना व्याकरण की बात है तो यहाँ पर जो है ना अभिक्री शब्द है ना अभिक्री अर्थ वही अविकार या निर्विकार क्या है हाँ अब ध्यान देना तो हेतु <ETU> का निर्विकार कैसे हुआ समझ गए ना तो अविक्रियत तो लगा है ना अविक्रिय है निर्विकार तो अविक्रियत का क्या हुआ निर्विकारतव हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की अब ऐसा समझना यहाँ पर आप ऐसा विदुषा सर्व कर्म है ना ज्ञानी ऐसा लगाना वैसे अच्छा रहेगा एक बार सर्वकर्म प्रतिषेध यहाँ लिखा हुआ है ना तो एक बार ऐसा अध्यय कर लीजिए आप सर्व कर्म प्रतिषेधे इसका अध्ययन कर लेंगे तो कंक्ति लग जाएगी कि दूसरा लिखा है ना तो ऐसा ना ये नहीं यही अध्यय करिए सर्वकर्म प्रतिषेधे ऐसा समझिए कि जो पहले जो बताया गया है कि क्या है कि आत्मा कुछ करता नहीं है बत, बताया गया ना अभी एक मिनट कहाँ आया था कुछ नहीं करता है ये हंस में कहीं शब्द था हाँ अभी अभी आया है ना केन प्रकार अनुसार विद्वान पुरुषा अधिकृत हनन क्रियाम करो थी वो किस प्रकार हनन क्रियाम किस प्रकार मार सकता है और किस प्रकार मरवा सकता है तो म, मतलब है कि वो मार नहीं सकता है और मरवा नहीं सकता है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 एक उदाहरण दे दिया कि वो अन्य क्रिया नहीं कर सकता है लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि वो कोई भी नहीं, नहीं कर सकता है तो अब क्यों कर्म नहीं कर सकता है कोई क्योंकि वो अविकारी है क्योंकि वो क्या है अविकारी है तो लगाइए सभी कर्मों का निषेध करने में निर्विकारत्व हेतु अर्थ हेतु कर्थ बताया मैंने निर्विकारी है न की सभी कर्मो का निषेध करने में हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की समानता होने के कारण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 ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का निषेध है यही भगवान को प्रकरण का अर्थ मान्य है <laimer -ंती> पंक्ति को एक बार फिर लगाएंगे क्या अध्ययन क्या करना है सर्व कर्म प्रस्से की भी। सभी कर्मों का प्रसेद करने में हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की समानता होने के कारण हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की समानता किसमें है सभी कर्मो का हाँ सभी कर्मो के प्रतिद करने में हेतुअर्थ निर्विकारत्व की समानता होने के कारण भगवान को यही प्रकरण कार्य मान्य है क्या कि ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का प्रतिषेध है कहते ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का प्रतिषेद है तो यहाँ पर केवल हन धातु को ही क्यों कहा नाया ना नहीं नहीं हाँ कम अभी ठीक पास में कम गाते थे हनते कर्म पास में कहा है ना तो हन धातु को ही क्यों कहा कि हनन क्रिया नहीं थे कर सकता है हनन कर्म नहीं कर सकता है ऐसा क्यों कहा कहते हनते है ना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 अब किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष बना, बना करके कुछ बातें कही जाती हैं तो पूर्व पक्ष आ गया विदुषा कर्म संभवे कम हेतु पश्यन। ज्ञानी ज्ञानी के द्वारा कर्म संभव ज्ञानी के कर्म संभव न होने में ज्ञानी का कर्म संभव होगा या ऐसा ध्यान देना कि ज्ञानी ज्ञानी के कर्म संभव न होने में का हेतु विशेषन किस हेतु विशेष को देखते हुए किस हेतु विशेष को हेतु विशेष किस में? कर्मों के संभव न होने में कर्मों के संभव किसके कर्म संभव नहीं होंगे ज्ञानी के कर्म संभव न होने में ज्ञानी के कर्म संभव न होने में कर्म संभव नहीं होगा तो उसका कोई हेतु होगा ना किसका हेतु कर्मों के संभव न होने में कि ज्ञानी के कर्म संभव न होने में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 ननु से जो है ना ये सिद्धांत कहा जा रहा है लेकिन इसको भी पूर्व पक्ष बाद में काटेगा इसलिए यहाँ पे ननु लगा दिया है उक्ता एवं आत्मना अभिक्रियव सर्व कर्म संभव कारण विशेष लगाइए सभी कर्मों के संभव न होने में कारण विशेष आत्मा का अविक्रियत्व तो कही दिया लग गया या ऐसा लगाना आत्मा का अभिक्रिय तो ही सभी कर्मो के संभव न होने में कारण विशेष किसके द्वारा ज्ञानी के द्वारा या ज्ञानी के सभी कर्मों के संभव न होने में असंभव है ना ज्ञानी के सभी कर्म संभव न होने में कारण विशेष आत्मा का अभिक्रिया तो कई ही दिया क्या ये किसका इकस, किसकी बात है सिद्धांति की है ना अब इसको पूर्व पक्षी काट रहा है इसलिए शंका जैसे बनाया था नरू लिख करके और फिर पूर्व पक्षी कहता है ये सत्यम का मतलब ये सत्य है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 उसके द्वारा कर्म संभव कैसे हैं ये ये बताना चाहते हैं सत्य मुक्ता ये बात ठीक है अच्छा आगे लगाना अभिक्रिय अभिक्रियवाद आत्मना अभिक्रिया आत्मना है ना पंचमें दोनों उपाद है अभिक्रिया भी पंचमेंत है आत्मना भी पंचमंत है पंचमी है कि अभिकारी आत्मा से अभिकारी आत्मा से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 ऊपर क्या बताया था आत्मनासंभव कारण विशेषा हो गया ना फिर पूर्व कहता है सत्यम ये बात तो ठीक है तू सा कारण विशेषा न उगता वह कारण विशेष नहीं कहा गया वो कारण विशेष मतलब अविकारित्व को या निर्विकार्व को कारण विशेष नहीं मान रहा है पूर्व ठीक है सत्यम तू कारण विशेषा न उगता वह कारण विशेष नहीं कहा गया किसने सभी कर्मो के संभव होने में कारण विशेष नहीं कहा गया क्यूँ तो बता क्यों नहीं कहा गया तो बताते हैं क्योंकि अन्यवाद में पंचमी है ना तो क्योंकि हेतु है क्योंकि अभिकारी आत्मा से विदुषा क्योंकि अभिकारी आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है अब इसको और वो बताता है अपनी बात को अविक्रिया में स्थान विदित बता की अभिक्री स्थान को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव नहीं है कर्म संभव ऐसा कर सकते है क्या हाँ अच्छा एक मिनट ना ही पहले भी आया है ना अभिक्रियम स्थान होता है अच्छा ठीक है लग जाएगा अभिक्रियम स्थानित होता है कर्म न संभवती अभिक्री या अभिकारी स्थान को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव नहीं है ये ऐसा होता है क्या तो फिर ऐसा तो नहीं होता है ना मतलब जैसे यह नहीं होता है उसी प्रकार क्या होता है अभिकारी आत्मा है उसके जानने वाले के द्वारा कर्म कर्म नहीं हो सकते हैं या बात है? नहीं कह सकते हैं अच्छा ना ना कैलाश की आश्रम पुस्तक में भी पहले दिया है ना अच्छा ठीक है तो लगाते हैं फिर इसको कैसा नया काम करो चाहिए तो एक ना पहले है एक बाद में है इसका देखना कहा बैठता है अभिकारी स्थानों को जानने वाले के द्वारा नहीं होते है। नहीं तो है। हैं। है तो ठीक है सत्य है कहा कि दो कारण विशेष नहीं है ये भी हो गया अच्छा क्या है, है। पढ़ जाओ इतना पढ़ो पढ़ो पढ़ते पढ़ते साथ में वेद, वेद जानती अविनाशम अंत्य भाविकारहित नित्य विपरिणाम रहितम यो वेद विधि संबंध एनम उक्त आचम प्रथम जन्म रहित्रिया कथम बताया न होने में कारण विशेष आत्मा का फिर पूर्व पक्षी कहता है सत्यम ये है कि आपने ये बात तो सत्य है किंतु तो कारण विशेष नहीं कहा गया कारण विशेष नहीं कहा गया ये कोई कारण विशेष नहीं है और बताते हैं कि अभिकारी आत्मा से उसको जान क्योंकि अभिकारी आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है पूर्व पक्षी चल रहा है ना अच्छा फिर बताते है की अभिक्री अभिकारी स्थानों को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव नहीं होते है ऐसा होता है क्या इति तो ऐसा कर लेना कर्म न इति न तो ऐसा समझ लेना कि अभिकारी साणु को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव नहीं होते हैं ऐसा नहीं, नहीं. नहीं है कर्म संभव नहीं होते ऐसा नहीं मतलब क्या है अभिकारी आत्मा को जानने वाले के द्वारा अभी कर्म संभव होते हैं इसी प्रकार या न की अभिकारी शाणु को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव होते है न ठीक लग गया तो इसी प्रकार जैसे जैसे अभिकारी स्वाणु को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव होते हैं उसी प्रकार अभिकारी आत्मा को जानने वाले के द्वारा भी कर्म संभव होते हैं तो अभिकारी जानना अभिकारी समझना आत्मा को आत्मा का अभिकारी होना ये कर्म के संभव न होने में कारण विशेष हो जाएगा क्या अब समझ गए ना इति चेत तक पूर्व पक्ष है तो आगे देखना न से ये जो है सिद्धांत है ऐसा नहीं कहना तो ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो ये समझ लेना कि यहाँ पर भाष्य जैसे वो शंका ने बताया ना कि अविकारी आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है तो भाष्यकार बताएंगे कि अविकार जानने वाला अविकारी आत्मा से भिन्न नहीं है जानने वाला अविकारी आत्मा से भिन्न नहीं हाँ ये भाष्यकार कहेंगे इस ठाणु का जो उदाहरण था ना वहाँ निर्विकार निर्विकारी स्थाणु अलग था उसको जानने वाला अलग इसलिए जानने वाले के द्वारा कर्म संभव हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है जो अविकारी आत्मा है वही जानने वाला है वही जानने वाला हाँ नहीं। तो जो जानने वाला है वो अविकारी ही है जानने वाला कैसा है जानने वाला स्वयं अविकारी है अपने से भिन्न किसी को अविकारी समझता ये बात नहीं है स्वयं अपने को अविकारी समझता है जब जानने वाला स्वयं अभिकारी है तो कर्म हो पाएंगे और वहाँ स्थानू को जो निर्विकार जानने वाला है वो जानने वाला स्वयं निर्विकार है क्या नहीं हाँ वो जिसको जानता है वो निर्विकार है स्वयं तो निर्विकार नहीं है ना और यहाँ पर क्या है कि ज्ञानी स्वयं अभिकारी है जानने वाला स्वयं अभिकारी इसलिए कर्म संभव नहीं, हो नहीं होंगे ऐसा भाषाकार का है लगाइए ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्योंकि विदूषा आत्मत्वा से क्यूँकी जानने वाले का आत्मत्व है जानने वाले का आत्मत्व है या क्यूँकी न मतलब ऐसा नहीं कहना क्यूँकी जानने वाले का आत्मत्व है अथवा क्योंकि जानने वाला ही आत्मा है जानने वाला ही आत्मा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 संघात का मतलब क्या होता है समूह समू। तो देह क्या है ये की जो ना सब का है ना हार्ड मांस इन सबका समूह है ना पंचभूतों का समूह है तो दे, दे क्या एक संघात है जो कई वस्तुओं से मिलकर के बनता है ना उसके क्या कहते हैं संघात सांकारिता में आया था ना संघात तो देह आदि से क्या लेना इंद्री मन प्राण बुद्धि क्या कहेंगे इंद्री मन प्राण ले लेना कि दे की दे आदि संघात की विद्वता नहीं है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 तो देयादि आदि संघात आत्मा नहीं हुए, दे देयादि संघात की विद्वता नहीं हुई और देयादि आदि संघात को निकाला तो शेष क्या बचा तो ये पारिशेष शेष होने से इसलिए शेष होने से संघात कार से दे आदि संघात से भिन्न आत्मा विद्वान है दे आदि संघात से भिन्न आत्मा तो विध्वात की विद्वता किसकी होगी हाँ आत्मा विद्वान है या आत्मा की विद्वता तो है या दे आदि संघात से भिन्न अभिकारी आत्मा विद्वान विद्वान है क्या कहेंगे संगात से भिन्न अभिकारी आत्मा विद्वान है या अभिकारी आत्मा की विद्वता है लगेगा अतः इसलिए शेष रहने से अभिक्रिया आत्मा विद्वान शेष रहने से संगात से भिन्न अभिकारी आत्मा विद्वान है या अभिकारी आत्मा की विद्वता है तस्वीस कर्म असंभवात उस ज्ञानी के कर्म संभव होने के कारण उस ज्ञानी के कर्म संभव hmm. न होने के कारण कथम सा पुरुषा इस प्रकार भाष्यकार के द्वारा आक्षेप करना उचित है यानी श्री कृष्ण के द्वारा किसके द्वारा हम्म hmm. कि उस ज्ञानी के कर्म संभव न होने के कारण श्री कृष्ण के द्वारा कथम सा पुरुषा इस प्रकार आक्षेप करना उचित है लग गया तो उत्तर क्या मान कर दिया गया थी जो अभिकारी आत्मा है वही वही क्या है विद्वान है वही जानने वाला है ठीक है तो उससे क्या कर्म संभव नहीं होंगे दृष्टांत स्थल में क्या था कि निर्विकार वस्तु दूसरी चीज जानने वाला दूसरा था अब इसको समझाते हैं या से, से, अभिक्रिया योशन बुद्धवृत्ति अविवेक विज्ञान अविद्या उपलब्ध आत्मा कल्प्य के लगाइए यथा अभिक्रिया योशन जैसे आत्मा अभिकारी ही होते हुए यथा अभिक्रिया जैसे आत्मा अभिकारी ही होते हुए बुद्धिवृत्ति अभिवेक विज्ञान ये कि बुद्धि वृत्ति जैसे आत्मा के अभिकारी ही होने पर बुद्धि वृत्ति और आत्मा के विवेक ज्ञान न होने के कारण अभिवे अभिदिवेक विज्ञान ये कि बुद्धि वृत्ति और आत्मा के विवेक ज्ञान न होने के कारण अच्छा अब ध्यान देना <uckly> तो बुद्धिवृत्ति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 फिर चक्षु का संयोग किसके साथ होगा घटादी पदार्थों के साथ तो घट का ज्ञान होगा आत्मा मन का संयोग मन तो का संयोग त्वक के साथ तो किसका ज्ञान होगा घटादी विषयों का तो न्याय वैशे मत में ज्ञान क्या है आगंतुक है या जन् है इंद्री और विषय के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है न अब इ, इसमें क्या है की शांख योग और ये शांकर वेदांत की प्रक्रिया में काफी समानता है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 रूप वाला हो हाँ हाँ ये जो अंतरकरण है ना बात है ना न्याय वैसे सिद्धांत में मन को अणु माना है, अणुआ सुखादी साधना मना। क्या है परमाणु परमाणु परम अणु है अत्यंत सूक्ष्म है निर्वयो है तो निर्वयो पदार्थ तो बाहर नहीं जा सकता है अंदर रहते हुए बाहर जा पाएगा क्या और यदि बाहर निकल जाए तो आदमी तो मर जायेगा एक तो बाहर जा नहीं पाएगा यदि बाहर चला जाएगा तो वो मर जाएगा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 जल में उसका मान लीजिए चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है और हिलना किसमें हो रहा है जल में तो अज्ञा व्यक्ति किसमें हिलना मान लेता है चंद्रमा में देखो चंद्रमा हिल रहा है वो चंद्रमा है। हिल रहा है हिल किस कौन ना है जल जल्मा. और चंद्रमा का हिलना क्यों मानता है क्योंकि जल और चंद्रमा का अभेद समझ रहा है या जल और चंद्रमा का भेद ज्ञान उसको नहीं है उस समय जल और चंद्रमा का भेद ज्ञान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 तो ध्यान लेना कि सुख दुख है किसमें ये बुद्धि में है किसमें है ये बुद्धि में है, में है, में है। में अब भेद ज्ञान ना होने के कारण ये सुख दुख को किसमें समझ लेता है आत्मा में समझ लेता है वेदांत परिभाषा की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार सुख दुख किसमें है बुद्धि में और वो समझ किस में लेता है क्योंकि वो भेद ज्ञान नहीं है भेद ज्ञान नहीं है ऐसा अच्छा और पंक्ति लगाएंगे आप इस पंक्ति को लगाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार क्या गया बुद्धिवृत्ति और आत्मा का विवेक विज्ञान विवेक ज्ञान होने से बुद्धिवृत्ति और आत्मा का विवेक ज्ञान न होने से अर्थात अविद्या है अर्थात अविद्या होने से कह सकते है ना या तो इसको अविद्या को अलग भी रख सकते हैं पर पंक्ति तो लगाना यथा अविक्रिया अभिक्रिया जैसे आत्मा अविकारी ही होने पर बुद्धि वृत्ति और आत्मा का विवेक ज्ञान न होने से अविद्या के कारण है। अविद्या के कारण है बुद्धिदि हृत से है कि बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण किए हुए शब्द आदि विषयों को बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण किए हुए शब्द आदि विषयों को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 क्या वाय इंद्रियां जो होती हैं ये विषयों को किसमें अर्पित कर देती हैं बुद्धि में अर्पित कर देती है इसलिए कहा गया कि बुद्धि बुद्धि आदि आदि के द्वारा ग्रहण किया गया और बुद्धि में जो स्थित विषय हो जाता है ना फिर उसको वो आत्मचेतन प्रकाशित करता रहता है पंक्ति लगाएंगे जैसे बुद्धि वृत्ति और आत्मा का विवेक ज्ञान न होने के कारण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 अविवेक को लेकर बताया अब विवेक को लेकर बताते हैं एवं यो, इसी प्रकार ही आत्म अनात्म विवेक ज्ञाने की आत्मा और अनात्मा के विवेक ज्ञान से वहाँ विवेक विज्ञान शब्द था ना या ज्ञान शब्द है वहाँ अविवेक था तो यहाँ विवेक है मतलब विज्ञान और ज्ञान एक ही अर्थ है अर्थ में है ध्यान रखना विज्ञान और ज्ञान का एक ही अर्थ है इतना ध्यान रखना इसी प्रकार इस प्रकार ही आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ज्ञान से कि आत्मा अलग है और अनात्मा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 अब ये मानते हैं ना कि एक ब्रह्म ही सत्य है और जगत सत्य नहीं, नहीं।, नहीं है तो ना सत्य क्या वो था यहाँ पर ना सतो तो, तो वहाँ पर बता सत्य किसको बताया था तो आत्मा को अब उससे भिन्न सब क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा सत्य को ही सत्य कह देते हैं सत्य को ही क्या कह देते हैं सत्य तो ध्यान तो देना ब्रह्म ही एक सत्य है और कुछ भी वैसा सत्य तो अन्य सब कैसा है असत्य है तो जो ब्रह्म ज्ञान है ये ब्रह्म से भिन्न है कि नहीं है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 असत्य बुद्धि वृत्ति रूप विद्या से ही वस्तुता अविकारी आत्मा ही विद्वान कहा जाता है अविकारी आत्मा ही विद्वान कहा जाता है तो विद्वान किससे का किसके होने किस से कहा जाता है विद्या के होने से किससे विद्या के होने से तो यहाँ भाष्यकार को जो ज्ञान मान्य है तो परोक्ष ज्ञान मान है या अपरोक्ष मान्य है अपरोक्ष कैसा मान्य है अपरोक्ष ज्ञान मान्य जानने है ना परोक्ष तो सबको होता है ना क्योंकि कर्म क्या असंभव भी बता रहे हैं वो नहीं नहीं, नहीं बुद्धि वृत्ति को लेकर के है ना तो आत्मा आत्मा का विवेक ज्ञान अर्थात असत्य बुद्धि वृत्ति रूप विद्या से यह असत्य बुद्धि वृत्ति रूप विद्या के होने के कारण परमार्थता अभिकारी आत्मा ही विद्वान कहा जाता है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 कोई सी अभिकारी आत्मा को जानने वाले से कर्म हो सकते हैं लेकिन स्थिति भिन्न है वहाँ भिन्न है यहाँ भिन्न है इसलिए यहाँ पर क्या है कि कर्म संभव नहीं, नहीं लग जाएगा कहते ज्ञानी के कर्म ज्ञानी के कर्म संभव कहने वचन है ना ज्ञान मतलब ज्ञानी के कर्म में असंभव कहने के कारण ज्ञानी के कर्म असंभव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 Rajkumar da koi